चूड़ा मणि कृत विधुर्बल कृतवासुको भव्याय लीलातांडवपंडिता नमः संसार संसारमीरूह बीजा शकर शंक्यं केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरात्म्मीतिमूर्तिद विभागि व्योम दक्षिणा दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति सुवर्ण में तैजस जाति सिद्ध करने के लिए अनुमान दे दिए सुवर्ण तैजस असती प्रतिबंधक अत्यंत अनयोगे सती अनुछेद्यम द्रवत्वाद तथा पृथ्वि इसमें आश्रय नाश जन्य द्रवत्व जहाँ नाश हो रहा है इस प्रकार के द्रवत्व में ये व्यविचार हो रहा है क्योंकि वहाँ अत्यंत अनल संयोग होकर के द्रवत्व का उच्छेद नहीं हुआ और हमारा हेतु है अत्यंत अनल संयोग सती अपनी अनुच्छेद्यमान द्रवत्व तो जहाँ घृत भक्षण कर लिया वह द्रवत्व अत्यंत अनल संयोग होकर के उच्छेद्यमान द्रवत्व वहाँ रहा नहीं प्राप्त नहीं हुआ नहीं हुआ तो अत्यंत अनल संयोग सती अनुच्छेद मान द्रवत्व ऐसे मान लिया कह करके किंतु वह घृत में तज सत्व रहा नहीं रहा नहीं तो यहाँ व्यभिचार हुआ तब तो ये व्यभिचार इसको वारण करने के लिए कहेंगे कि द्रवत्व में हम ऐसा एक जाति स्वीकार करेंगे कि वह जाति वाला द्रवत्व आप जहां बेभिचार दिखाए वहां नहीं रहेगा वहां द्रवत्व का नाश हुआ नाश्य हो गया द्रवत्व नाश्यता द्रवत्व में तो यह नाश्यता का अवच्छेद हम ऐसा एक जाति स्वीकार करेंगे जो कि इस स्थान पर रहेगा नहीं तो वो विलक्षण जाति वो जाति अर्थात वो द्रवत्व में अर्थात वो जाति वो द्रवत्व में रहेगा जहां द्रवत्व अग्नि संयोग हो करके नाश हो रहा है यहाँ अग्नि संयोग हुआ नहीं नहीं हो करके अन्य उपाय से इसका कुछ नाश हुआ तो अग्नि संयोग हो करके जहाँ नाश होगा द्रवत्व वो द्रवत्व में हम एक जाति मानेंगे उस जाति को एक विलक्षण जाति कहेंगे और वो जो अग्नि संयोग नाश्य जो द्रवत्व होगा तो जो द्रवत्व अग्नि संयोग नाश्य होगा वो द्रवत्व में नाश्यता रहेगी वो नाश्यता का अवच्छ जो होगा वो विलक्षण जाति अग्नि संयोग नाश्य जो द्रवत्व होगा उस द्रवत्व में रहेगा वो भी लक्षण जाती, ठीक है तो ऐसा है कि द्रवत्व विलक्षण जाति मानेंगे और वो जो विलक्षण जाति होगा द्रवत्व जाति विशेषम कल्पय वह जो जाति विशेष है द्रवत्व में अर्थात अग्नि संयोग नाश्य जो द्रवत्व वो द्रवत्व में वो जाति स्वीकार कर रहे हैं तो वह जाति आश्रय नाश जन्य द्रवत्व नाश जहाँ हो रहा है उस द्रवत्व में वो जाति नहीं रहेगी <laughs> तो वो जाति तो उस द्रवत्व में रहेगा जहाँ अग्नि संयोग होकर के द्रवत्वनाश हो रहे हैं तो इसलिए पंक्ति कहा द्रवत्व आश्रय नाश नाश्य द्रवत्व व्यावृतम जाति विशेषण कल्पित्व यह जो जाति होगा वो जाति द्रवत्व में रहेगा जो द्रवत्व आश्रय नाश से नाश्य नहीं हो रहा है अर्थात तो अग्नि संयोग होकर के नाश हो रहा है ठीक है तो यह जो विलक्षण जाति रहा वो घृतनिष्ठ द्रवत्व में नहीं रहा जो कि घृत भक्षण हो गया जो घृत किंतु भक्षण नहीं हो करके आप अग्नि संयोग करके उसका द्रवत्व नाश कर देंगे तो वो तो वहां अग्नि संयोग से नाश्य हो जाएगा उसमें वो द्रवत्व तो मतलब वो जो विलक्षण जाती, वो तो द्रवत्व में तो रह जाएगा किंतु इस प्रकार के जहाँ घृत जो घृत भक्षण हो गया उस घृतवे जो द्रवत्व है उस द्रवत्व में वो जाति नहीं रहेगा अर्थात तो घृतनिष्ठ द्रवत्व दो प्रकार हो गए एक तो भक्षण हो गया अग्नि संयोग से नाश नहीं हुआ और एक अग्नि संयोग से नाश होगा जहां अग्नि संयोग से नाश होगा उस द्रवत्व में वो जाति जहां अग्नि संयोग होकर के घृत का द्रवत्व नाश होगा वो द्रवत्व में वह विलक्षण जाति रहेगी किंतु जहां अग्नि संयोग नहीं हो करके भक्षण हो गया वो घृत में जो द्रवत्व रहेगा वो द्रवत्व में वो विलक्षण जाति नहीं रहेगी अर्थात घृत में रहने वाला द्रवत्व भी दो प्रकार हो गया अग्निशयोग होकर के नाश हो रहा ना है अग्निशयोग नहीं हो करके भी नाश हो रहा है ये दो प्रकार हो गया तो अभी इस प्रकार के है कि विलक्षण जाति कल्पना कर लिए ये जाति केवल उसी द्रवत्व में रहेगा जो द्रवत्व की अग्निशयोग होकर के नाश हो रहा ना है ठीक है जातीय द्रवत्वनाशम प्रति बिजातीय द्रवत्वनाश अर्थात विलक्षण जाति विशिष्ट द्रवत्व हो गया द्रवत्व बिजातीय द्रवत्व कहेंगे जिसमें विलक्षण जाति रहता है विजातीय द्रवत्वनाशम प्रति अग्नि संयोगत्वेन हेतु था स्वीकार्य तो यहाँ ये जो द्रवत्वनाश होता है उसके प्रति अग्नि संयोग हेतु हो गया ठीक है अभी ये जो विलक्षण जाति हुआ वो जहा अग्नि संयोग करके के नाश हो रहा है उसी में ही रहेगा और सुवर्ण का जो द्रवत्व वहा अग्नि संयोग करके के नाश हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो सुवर्ण का द्रवत्व में वो विलक्षण जाति रहेगा नहीं रहेगा उसको कहते हैं तत्वात्यम सुवर्ण द्रवत्व व्यावृतम अपी वह वैजातीय सुवर्ण द्रवत्व में भी नहीं रहेगा तो नहीं रहने से अभी दर्शित अनुकूल तर्क अनुकूल तर्क अर्थात अपत्यम प्रथमम हिरण्यम अर्थात हिरण्यम हिरण्यम सुवर्णम सुवर्णम का कार्य तेज इसमें जो अनुकूल तर्क दिखाया गया था अर्थात सुवर्ण अगर तेज नहीं होगा तो यह आगम वाक्य उपपत्ति नहीं होगी आगम वाक्य की उपपत्ति नहीं होगी तो आगम वाक्य से अन्यथा अनुपत्या इसको मानना पड़ेगा कि हिरण्य अग्नि का कार्य है ये जो अनुकूल तर्क दिया था अर्थापति प्रमाण दिया था ये आगम प्रमाण है अगर आप सुवर्ण को अग्नि तेज का कार्य नहीं मानेंगे तो ये आगम ये सार्थक नहीं होगा तो आगम अन्यथा अनुपत्या यह अग्नि सुवर्ण को तेज का कार्य मान लेना पड़ेगा तभी तो यह जो केचित वाले पक्ष आ गए वो कहते हैं कि देखिए अभी सुवर्ण द्रव्यत्व में वो विलक्षण जाति रहा नहीं नहीं रहने से अनुकूल को भंग हो गया कैसे आगे कहते हैं सुवर्ण से पृथ्वी ते अभी यह जो विलक्षण जाति नहीं रहना सुवर्ण द्रवत्व में विलक्षण जाति नहीं रहा और जो घृत भक्षण हो गया उसमें वह विलक्षण जाति नहीं रहा तो सुवर्ण को अगर हम वो जो भक्षण हो गया घृत उस कोटी में रख लेंगे तब उसमें वह विलक्षण जाति नहीं रहेगा नहीं रहने पर वो जो घृत भक्षण हो गया वो तेजस है ना पार्थिव है अर्था तो विलक्षण जाति नहीं रहने से तो यह सुवर्ण क्यों होगा वो पार्थिव भी हो सकता है क्योंकि वो पार्थिव पदार्थ में भी वो विलक्षण जाति नहीं रहा तो अभी वो कई वाला कहते हैं सुवर्ण से पृथ्वी अपी होने पर भी तदीय द्रवत्व से सुवर्ण का जो द्रवत्व हुआ वो अत्यंत अनल संयोग अग्नि संयोग नाश्य हुआ सुवर्ण का द्रवत्व अग्नि संयोग नाश्य हुआ भक्षित घृत का द्रवत्व अग्नि संयोग नाश्य है नहीं है तो यह दोनों समान हो गए अर्थात ये दोनों स्थान पर अग्नि संयोग mm. नाश्य ये दोनों ही नहीं हुए ये द्रवत्व तो यह द्रवत्व में नाश्यता का अवच्छेदक यह विजातीय जो विलक्षण जाति माने थे वो नहीं होगा यह विलक्षण जाति तो वही नाश्यता का अवच्छेदक होगा जहाँ अग्नि संयोग होकर के द्रवत्व नाश, नाश हो, हो रहा है आगे पंक्ति देते हैं तदीय द्रवत्व तदीय सुवर्णीय सुवर्णीय द्रवत्व अग्नि संयोगेन नाश्यता अग्नि संयोग नाश्यता अवच्छेदक अग्नि संयोग हो करके जहाँ द्रवत्व नाश हो रहा है वो द्रवत्व में नाश्यता रहेगा अग्नि संयोग नाश्यता का अवच्छेदक अर्थात तो वो द्रवत्व में रहेगी वो विलक्षण जाति जहां अग्नि संयोग होकर के द्रवत्व नाश हो रहे तो नाश्यता अवच्छेद को हो जाएगा वो विलक्षण जाति वह विलक्षण जाति से अनाक्रांत हो गई ये दोनों सुवर्ण में द्रवत्व भक्षित घृत में द्रवत्व तो अनाक्रांत तो तया तदीय द्रवत्व से अर्थात सुवर्णीय द्रवत्व अग्नि संयोग नास्यता अवच्छेद अनाक्रांतया और अग्नि संयोग नाश्यता अवच्छेद को अनाक्रांतता यह भक्षित घृत द्रवत्व में भी रहेगा रहेगा तरन से अत्यंत तो अग्नि संयोग सत्व अपनी नाशापतेर असंभवत अत्यंत तो अग्नि संयोग होने पर भी नाश नहीं हुआ इसलिए अग्नि संयोग नाश्यता अवच्छेद को वहाँ नहीं रहेगा क्यों कहते तो हैं अत्यंत अग्नि संयोग होने पर भी नाश नहीं हुआ अगर नाश होता तो नाश्यता उसमें आ जाता नाश्यता अवच्छेद को रह जाता अभी नाश नहीं हुआ तो उसमें नाश्यता नहीं रहा अर्थात सुवर्ण निष्ठा द्रवत्व में नाश्यता नहीं रहा नाश्यता नहीं रहा तो नाश्यता अवच्छेद को उसमें नहीं रहा तो नाश्यता अवच्छेद को नहीं रहने पर ये पृथ्वी भी हो सकता है जैसे भक्षित द्रवृत हो गया तो यहाँ के वाला कहते हैं सुवर्ण से पृथ्वी तदीय द्रवत्व से अग्नि संयोग नाश्यता अवच्छेदक अनाक्रांतता हो सकता है और क्या? क्यों हो जाएगा कहते तो अग्नि संयोग सत्वी नाशापत्य असंभव यहाँ अत्यंत तो अग्नि संयोग होने पर भी नाश नहीं हुआ और भक्षित घृत में वहां अग्नि संयोग हुआ ही नहीं इसलिए भी नाश नहीं हुआ तो, अत्यंत तो अग्नि संयोग सत्वी नाशापत्य असंभव अर्थात यहाँ केचित वालों का तात्पर्य हो गया कि विलक्षण जाति से जो नाश्यता अनाक्रांत तो होगा अर्थात तो जो द्रवत्व में विलक्षण जाति नहीं रहेगा तो उसको आप सुवर्ण क्यों कहेंगे उसका पृथ्वी भी, भी कह सकते हैं तो इसलिए यह तेजस सिद्ध नहीं होगा यह पृथ्वी भी, भी सिद्ध हो जा सकता है तो पृथ्वी तु अपि कह दिया अर्थात तो अगर उसको हम तेजस नहीं मान करके पृथ्वी मानेंगे तो भी तो ये विलक्षण जाति के द्वारा नाश्यता अनाक्रांत तो होगा तो इसलिए उसको शुभ तेजस मानने का क्या आपके पास तर्क है इति अपी तो कहते हैं एत परास्तम एतेन न अर्थात एते अनुमान दे दिया एतेन न अर्थात अनुमान है न यह अनुमान के द्वारा परास्ता क्योंकि अनुकूल तर्क असंगत बीच में कह दिया पूर्व पक्ष तो अनुकूल तर्क असंगत के देने से फिर वही अनुकूल तर्क को लेके हम परास्ता नहीं कर पाएंगे अच्छा अथवा आगे देखिए मुक्तावली में अनुमान दिया था सुवर्णम तेजसम असती प्रतिबंधके अत्यंत अनल संयोग सती अभी अनुच्छेद्यम द्रवत्व अत्यन तन यथा पृथ्वी इति यहां तक अनुमान हो गया तो वहां पूर्वपक्ष कह देगा कि यह जो अनुमान दिए अप्रयोजक अर्थात हेतु हो किंतु साध्य तेजसत्व नहीं हो तो सिद्धांति कहता है कि हेतु हो अर्थात असती प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोग्य सत्य अभी अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अनुच्छेद्यमान द्रवत्व कहते पहले द्रवत्व कहाँ रहेगा द्रवत्व तीन में रहेगा तो अगर आप कहेंगे हेतु हो किंतु साध्य नहीं हो हेतु है आपका द्रवत्व तो बाकी सब विशेषण दे दिया ये द्रवत्व तीनों में रहेगा पृथ्वी जल और तेज में तो अगर आप कहेंगे कि द्रवत्व है किंतु तेजस्व तो तो न हो तो फिर क्या पदार्थ हो सकता है पृथ्वी अथवा जल हो सकता है किंतु वो दोनों तो पृथ्वी द्रवत्व जन्य जल द्रवत्व अत्यंत अग्नि संयोग नाश्यवाद इसलिए द्रवत्व है और बाकी दो नहीं हो पाएंगे इसलिए तेजस्व तो, तो होना ही पड़ेगा ये दिया तो यहाँ ये यह जो नच अप्रयोजक अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि अप्रयोजक अर्थात जिस हेतु में अनुकूल तर्क नहीं होता है वो हेतु को अप्रयोजक कहा जाता है तो अगर यहां माना जाएगा कि नच अप्रयोजक अर्थात तो अनुकूल तर्क नहीं है ये पूर्व पक्ष कहेगा तो सिद्धांत ही कह दिया कि ये अनुकूल तर्क है क्या अनुकूल तर्क है पृथ्वी में द्रवत्व जन्य जल में जो द्रवत्व अत्यंत अग्नि संयोग होने से नाश्य हो जाता है इसको एत शब्द से लेंगे अगर इसको एत शब्द से लेंगे तो जो बीच में अनुकूल को असंगत कह दिया या आगमो को ले लेगा अर्थात एतें अर्थात ये हम जो कहा कि बाकी दोनों का द्रवत्व तो नाश्य ही है इसके द्वारा आपका बात नहीं रहेगा आप क्या कहे थे आगम असंगत ठीक है आगम को छोड़िए अभी यह अनुमान से ये सिद्ध हो जाएगा क्योंकि नया के कहे अनुमान को मुख्य प्रमाण मान करके कहेगा एत न अथवा ऐते कह करके अगर आप आगम को लेंगे तब बीच में जो दिया अनुकूल तर्क असंगत अर्थात जो अप्रयोजक कह करके सिद्धांती वहां दिया था कि अनुमान मतलब ये दोनों तो पृथ्वी और जलत नहीं हो पाएंगे तो यह अनुकूल तर्क सिद्धांति दे रहा था अनुकूल तर्क अर्थात पूर्व पक्ष कह दिया अप्रयोजक सिद्धांति का अप्रयोजक तो नहीं है अनुकूल तर्क है क्या अनुकूल तर्क अत्यंत अग्नि संयोग होने से वो दोनों का द्रव्यव तो नाश हो जाएगा ये अनुकूल तर्क दिया सिद्धांति तो यहां अनुकूल तर्क असंगत जो पूर्व पक्ष वाक्य का बीच में है वह अनुमान का जो अनुकूल तर्क दिया था वो असंगत कह देंगे फिर एत न कहने से आगम को लेंगे क्योंकि सिद्धांति दो चीज देता है एक अनुमान देता है एक आगम देता है एत न परास्तम से जिसको लेंगे बीच में अनुकूल तर्क से विपरीत ले लेंगे तो यह कर लेंगे नाशा पतेर असंभव इतिपी यह दोनों पक्ष आप ऐसा घटा सकते हैं आप लोग विचार करके अगर कोई एक पक्ष को आप अधिक बलवान मान सकते हैं तो अच्छा है विचार करके हम लोग भी और देख सकते हैं और यहाँ कहा कि असम्भवात इति अपि परास्तम जो परास्तम से पहले के अपि दिया वो अपि के लिए रामरुद्री में कहते हैं जाति विशेषम इति पंक्ति दिया उसका ये पंक्ति छोड़ करके आगे पंक्ति इतपि परास्तम अपी, अपी नादृश आगमश विधया अभी सुवर्ण से तैजसत्व प्रमाणता सूचित अर्थात यहां सिद्धांती कहा के अपि परास्तमी सिद्धांती कह रहा है सिद्धांती कह रहा है कि यह आगम शब्द है इसलिए यह इसको आप असंगत ऐसा कह देंगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूर्व पक्ष बीच में कह दिया अनुकूल तर्क असंगत है अनुकूल तर्क कहकर के आगम को अगर लेंगे तो भी टीकाकार जो कह रहे हैं रामरुद्रिकार ये ठीक बैठेगा अर्थात यह जो आगम आप असंगत कह दिए यह नहीं हो पाएगा क्यों कहते हैं शब्द विधया ये शब्द प्रमाण है इसको आप असंगत कह देंगे अर्थात श्रुति को असंगत कह देंगे ये नहीं होगा तो यह रामरुद्री पंक्ति के आधार पर ये जो अनुकूल तर्क असंगत पूर्व पक्ष वाक्य का बीच में दिनकरी में आया अनुकूल तर्क से आगम को ले लेंगे ऐसे से अनुमान के पीछे जो सिद्धांति अनुकूलो तर्क दिया था अनुमान में भी अर्थात पृथ्वी और, तो और जल में रहने वाला तो वो तो नाश्य है ही तो वो ले जाएगा एत से उसको लेंगे अर्थात मुक्तावली ले अंश को एत से लेंगे और बीच में जो अनुकूलो तर्क असंगत यह अनुकूलो तर्क आगम अनुकूलो तर्क को लेंगे तब तो ये रुद्री पंक्ति भी घट जाएगा ठीक है यह है विचार हुआ आगे गुरु फिर कहता है कि अगर आप कहेंगे वो जो द्रुत पदार्थ दिख रहा है अत्यंत तो अनल संयोग होने पर सुवर्ण में आक द्रवत्व दिखता है अर्थात वो द्रुत तो हुआ द्रुत तथा तो द्रविभूत तो हुआ किंतु तो उसका द्रवत्व का उछित नहीं हुआ यह तेजस हो गया तो अभी उसमें जो पीत रूप दिख रहा है और उसमें गुरुत्व तो भी है तो यह दोनों रूप और गुरुत्व ये दोनों तेजस तो का नहीं हो पाएगा तो इसलिए मानना पड़ेगा वहां पार्थिव अंश भी है और वो पार्थिव अंश उस समय में द्रुत अवस्था में है ना अद्रुत अवस्था में है वहां व्यक्ति क्या दिख रहा है उनको वो भी द्रुत अवस्था में तो पूर्व पक्ष कहेगा पीतिम गुरुत्व आश्रय श्यापी पीतिम पितरूप मन स्प्रत हो गया पीते से पीतेम और गुरुत्व ये दोनों का आश्रय ये दोनों का आश्रय पृथ्वी भाग होगा नाजस तो तेजस भाग होगा पृथ्वी ये भी तदानिम निम और इसमें जो द्रवत्व रहा ये क्या उच्छिद्य उच्छेद हो गया ना अनुच्छेद मान द्रवत्व रहा उसका भी अनुच्छेद्य मान रहा तो हेतु उसमें भी रहा पुरोपक्ष पूर्वपक्षा कि पीतिमा गुरुतो गुरुत्वाश्रय से तदीन ध्रुतवात् अभी उसमें भी अर्थात असती प्रतिबंध के अत्यंत अनयोगे सति अनुछिद्यम द्रवत्व वो उस अंश में जो कि प्रीतिम गुरुतो का आश्रय हुआ उसमें भी रहा किंतु उसमें तेजसत्व नहीं रहा तबे विचार ये चेत सिंत क्या थी पीतर वर्ण जो पीतर अंग अभी उसमें उस, उस जगह में जो दिख रहा है अर्थात तो जहां अभी विवाद कहां हो रहा है पृथ्वी और तेजस मिलकर के सुवर्ण बने हुए हैं तो सिद्धांति क्या कह दिया जो सुवर्ण है वो तेजस हो गया पूर्व पक्ष का सुवर्ण तेजस क्यों वो पृथ्वी है क्यों पृथ्वी है कहते ये दोनों का आश्रय कौन होगा तो जो पीतरूप दिख रहा है और जो गुरुत्व तो है वो दोनों का आश्रय कौन होगा सिद्धांति कहेगा कि वो दोनों का आश्रय ये मतलब तेजस नहीं है वो पृथ्वी है तो पूर्व पक्ष कहेगा अगर वो पृथ्वी है वो भी अभी द्रवीभूत अवस्था में है और उसमें आपका हेतु भी रहा हेतु रहा किंतु तेजस तो साध्य नहीं रहता, आपका भी विचार हो रहा है अर्थात यहाँ विचार हो रहा है कि दो चीज मिलकर के है पृथ्वी अंश भी है और तेजस अंश है सिद्धांति नया कह दिया कि तेजस तो अंश सिद्ध कर दिए तो पूर्व पक्ष कहता है कि पृथ्वी अंश में वे विचार हो रहा है क्योंकि वहां भी अनुच्छेद मानद्रवत्व है ये पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है कि वो जो पृथ्वी अंश है वो द्रुतो नहीं हुआ है अर्थात वो द्रवीभूत तो नहीं हुआ है तो कैसे उसके लिए देते है एक दृष्टांत दे करके समझा रहे है सिद्धांत इति चेत न जल मध्यस्थ मसी क्षोध बत तस् अद्रुतत्वात ये आप लोग देखे होंगे तो मतलब पचास साल पहले की बात है जब ये सफेद वस्त्र को नील किया जाता है जब नया वस्त्र खरीदते हैं उसको नील करते हैं उस समय में, में रबिन ब्लू ये पैकेट में मिलता था पाउडर फॉर्म में उसको जल में डाल देते थे जल थोड़ा नीला हो जाएगा जो नया धोती इत्यादि लाते थे उसको डुबाएंगे अभी ओ जो नीला जो चुरुना वो नील जो चूर्ण है वह चूर्ण जल नहीं हो जाता है वो चूर्ण ऐसा छोटा छोटा रहेगा जैसे हम आजकल कर इसको करते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है तो अभी वो जो अभी जल नीला दिखने लगा किंतु वो जो मसी क्षोधोध अर्थात चूर्ण टीका में कह दे क्षोधश चूर्ण दिनकली में क्षोधश चूर्ण अर्थात वो जो मसी मसी अर्थात जो नील चूर्ण हुआ वो चूर्ण उस समय में द्रवीभूत नहीं हो गए हैं तो द्रवीभूत जल में वो चूर्ण अलग अलग अपना रहे तो जैसे कहते हैं कि जो हम डाल देते हैं गेरू डाल देते हैं वो घेरू जो पार्थिव अंश उसका जो परमाणु कहे वो पूरा जल में अलग अलग, अलग होकर के रहते हैं इसलिए ये द्रविभूत नहीं हो गया ये तो ऐसा रहा सिद्धांति उत्तर दे दिया जल मध्यस्थ मसी क्षोधवत तस् तस्था पार्थिवश से अद्रुतत्वा पार्थिवश वहाँ द्रवीभूत नहीं हुआ अच्छा चलिए तस् जो मुक्तावली में देना जल मध्यस्थ मसी क्षोद तस् तर्थात दिनोकरी में कहते हैं प्रीतिम गुरुतो आश्रय ये दोनों का जो आश्रय है वो तब द्रवीभूत द्र, नहीं हुआ अर्थात तो पार्थिव भाग द्रवीभूत नहीं हुआ तो द्रवीभूत नहीं हुआ तो अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्य मान तो उसमें फिर नहीं आएगा द्रवत्व ही नहीं रहा कैसे तो जैसे जल में वो नील चूर्ण डाल देने से तेजस का, का द्रवत्व दिखता है जो द्रवत्व दिखता है वो तेजस का ही दिखता है पार्थिव का द्रवत्व वहाँ है ही नहीं वो अलग अलग रहे इस प्रकार के तो चलिए कहते हैं इसमें बहुत विवाद हो गया इसलिए कहते हैं प्रकारांतरण तस्वीर तेजसत्म साधयता मतम उपन्यष्य कहते हैं हम सरल उपाय देते हैं अपरे तो दूसरे लोग कहते हैं पीतिमा आश्रयस्य अत्यंत अनल संयोगे पूर्व रूप अपरावृत्ति दर्शनात पीतिमा आश्रयस्य से ये जो प्रीतिमा पीतवर्ण का आश्रय तेजस भाग हो जाएगा नहीं होगा पृथ्वी पार्थिव भाग होगा वो जो पार्थिव भाग है पीतिमा का आश्रय इसलिए स्पष्ट कह दिए पीतिमा का जो आश्रय होगा अत्यंत अग्नि संयोग होने पर भी अगर वो पार्थिव है अत्यंत अग्नि संयोग होने पर पार्थिव का रूप ये पाक जो है तो परिवर्तन हो जाना चाहिए अभी यहाँ परिवर्तन हो नहीं रहा है मतलब कोई वहाँ प्रतिबंधक है तो कहते हैं प्रीतिमा आश्रय अत्यंत अग्नि संयोग अभी पूर्व रूप अपराशनावृत्ति अपरावर्तन परिवर्तन नहीं हुआ दर्शनाथ तत्प्रतिबंधक द्रव द्रव्यम उसका प्रतिबंधक ये जो पार्थिव अंश का रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका प्रतिबंधक कोई विजातीय द्रव द्रव्यम कल्प्य क्यों द्रव्यम क्यू कहते वहां हमको द्रवत्व दिखता है तो द्रवत्म दिखने से कोई एक द्रव द्रव्य वहाँ है और वही प्रतिबंधक है उसका रूप परिवर्तन करने देता नहीं तो ये कल्पित तथा तो ही अच्छा टीका में तत्प्रतिबंधकम जो मूल में दिया तत्प्रतिबंधकम अर्थात तो रूप परावृत्ति प्रतिबंधकम रूप का परावृत्ति जो परिवर्तन नहीं होता है इसका प्रतिबंधकम तो अभी आप पीतिमा आश्रय क्यों कह दिए खाली अत्यंत अग्नि संयोग अपनी पूर्व रूप पूर्वरूप अपरावृत्ति दर्शनाथ ऐसे कह सकते थे पीतिमा आश्रय क्यों कहते हैं कहते हैं अग्नि संयोग से तैजस सुवर्णे अपनी सत्वाद तैजस सुवर्ण में भी रूप रहेगा नहीं रहेगा रहेगा और वो रूप पाकज है क्या नहीं है तो अत्यंत अग्नि संयोग अपी पूर्व रूप अपरावृत्ति तेजस अंश में रहेगा नहीं रहेगा अत्यंत अग्नि संयोग हुआ और पूर्व रूप का परिवर्तन नहीं हुआ ये तेजस समय रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो इसलिए आप कहेंगे कि अत्यंत अग्नि संयोग संयोगी पूर्व रूप दर्शन आदि प्रतिबंधक कहीं या प्रतिबंधक क्या आवश्यक है तेजस समय तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं इसलिए कह दिए प्रतिमा आश्रय से अर्थात पार्थिव अंश के लिए प्रतिबंधक कहा जाता है अग्नि संयोग से तेजस सुवर्णे अपि सत्वात इसलिए उक्तम प्रतिमा अर्थात तो पार्थिव अंश ग्रहण करने के लिए यह प्रतिमा आश्रय कहा गया नहीं तो प्रतिमा आश्रय नहीं देंगे तो अत्यंत अग्नि संयोग अपनी पूर्व रूप अपरावृत्ति दर्शना तेजस अंश में रहेगा अग्नि संयोग करने पर भी रूप का परिवर्तन नहीं होना यह तेजस में भी रह जाएगा तो फिर प्रतिबंधों स्वीकार करने का बात ही नहीं आएगा तो कहते हैं कि पार्थिव अंश को लेने के लिए प्रीतिमा आश्रय कहा गया और पार्थिव अंश में अग्नि संयोग होने पर अगर रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कोई प्रतिबंधक को है ये स्वीकार करने के लिए तभी विजातीय द्रव द्रव्यम अर्थात द्रवद्रव्यम अर्थात द्रवत्व रहने वाला द्रव्य और वो द्रव द्रव्य प्रतिबंधक बनता है किसमें पृथ्वी पार्थिव अंश का रूप परिवर्तन होने में ये प्रतिबंधक बनता है इतना सिद्ध होने पर आगे अनुमान देते हैं इस पक्षे वाले अपरे वाले तथा ही अत्यंत अग्नि संयोगी प्रीतिम गुरुवाश्रयजातीय प्रतिबंधक द्रव्य संयुक्त अत्यंत अग्नि संयोग सतू पूजातीय रूप अनाधिकरण यहां तक ये पंक्ति हो गया जल मध्यस्थ पीत पटवत अत अना पृथ्वीवात पार्थिवत्वाद पार्थिवत्वा तैसा जोड़ दिए हैं हाँ इसमें पृथ्वीत्व ये देना पड़ेगा हेतु में और दिनोकारी में दिए हैं अत्र हेतु तो, देखिये दिनोक्री में हम लोग जहां पंक्ति छोड़े उसका दो पंक्ति के आगे दिया है अत्र हेतु पृथ्वीत्वम देयम इसलिए वो सीधा हेतु में जोड़ दिए होंगे तो यहाँ तो नहीं कहना चाहिए <laughs> कितने बार पड़े महाराजी टिप्पणी लिखेंगे ना <laughs> कि अगर आनंद जी बात कह रहे हैं तो फिर आप भाष्य में कैसे उसको जोड़ देंगे आनंद कह रहे हैं अर्थात तो भाष्य में पंक्ति नहीं है तो फिर वो लिख दिए हुआ तो इसी प्रकार की वहां मूल में नहीं होना चाहिए तभी तो टीकाकार कह रहे हैं तभी अनुमान हो गया अत्यंत अग्नि संयोगी प्रीतिम गुरुत्वाश्रय प्रतिम गुरुत्व का आश्रय तो भाग होगा ना पार्थिव भाग होगा पार्थिव भाग होगा तो अभी उसमें भी अत्यंत अग्नि संयोग हो रहा है तो अत्यंत अग्नि संयोगी पीतिमा गुरुत्वाश्रय ये पार्थिव भाग ये पक्ष हो गया क्या थी संयोग अत्यंत अग्नि संयोगे संयोगी होना चाहिए ना क्योंकि पीतिमा गुरुत्वाश्रय प्रथमा एक वचन दे है जातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्त ये हो गया साध्य इसमें विजातीय का अनुय होगा रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य विजातीय द्रव्य अर्थात वो द्रव्य में विलक्षण जाति रहेगा विजातीय रूप उसका प्रतिबंधक जो द्रव द्रव्य इस प्रकार के नहीं होने से चल जाएगा किंतु टिप्पणी दे दिए प्रतिबंधक द्रव द्रव्यम विजातीय और द्रव द्रव्य क्योंकि आपका पक्ष हो गया पृथ्वी उससे विजातीय द्रव्य लेना पड़ेगा ताकि आपका तैज करने आप चलेंगे तो विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य वो द्रव द्रव्य से संयुक्त संयुक्त हो जाएगा आपका पक्ष पक्ष हो गया पार्थिव अंश जो कि पीतिमा गुरुत्व का आश्रय हुआ अच्छा तो यहाँ जो विजातीय कहते हैं वो द्रव्य का विशेषण हुआ तो आपका पक्ष है पृथ्वी अंश और पृथ्वी से विजातीय द्रव्य तो कहेंगे और वो कौन होगा कहेंगे वो तेजस होगा क्यों कहते हैं वो विजातीय द्रव्य जो है वो रूप का प्रतिबंधक बना हुआ है वहां अभी आपके सामने में सुवर्ण है और वो सुवर्ण जो प्रीतिमा गुरुत्व का आश्रय हो पार्थिव अंश हो गया और उस सुवर्ण पार्थिव अंश को छोड़कर और एक पदार्थ है जो कि पार्थिव से विजातीय है और इसका रूप परिवर्तन में प्रतिबंधक भी है तो वो कौन होगा वही विजातीय पदार्थ तो जैसे होगा ये सिद्ध करेंगे तो इसलिए विजातीय का अन्वय द्रव द्रव्य, द्रव्य के साथ है अर्थात वो द्रव्य विजातीय द्रव्य होगा हेतु देते हैं अत्यंत अग्नि संयोगे सती अभी पूर्व विजातीय रूप अन पूर्व विजातीय रूप इसका अनधिकरण अर्थात पूर्व रूप का परिवर्तन नहीं होना उदाहरण देते हैं जल मध्यस्थ पीतपटव अभी जल मध्यस्थ पीतपट उसमें हेतु को रखेंगे ये जो जल में है पीतपट अत्यंत अग्नि संयोगे सती जितना अग्नि संयोग करने पर भी पूर्व रूप विजातीय रूप वो पीतपट में नहीं हो जाएगा पीतपट को आप जब जल में नहीं रखेंगे ऐसे भी पहले विचार आया था ना ये जो पाकज रूप सर्वत्र नहीं मिलेंगे ये पट में नहीं रहेगा पहले विचार आया था तो फिर भी यहाँ दे दिए जल मध्यस्थ पट रूप तो कहेंगे नहीं नहीं वो भस्म हो गया भस्म होकर के काला बन गया इस विवाद को हटाने के लिए कह दिया चलो मध्यस्थ पीतपट पीत उसमें अत्यंत अग्नि संयोगे सत्यपि पूर्व रूप विजातीय रूप अनधिकरण तो रहा और वहां विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्त वो जो पीतपट हुआ वो रूप का प्रतिबंधक रूप अर्थात रूप परिवर्तन होने का प्रतिबंधक बना और वो जो द्रव द्रव्य वहाँ है वो पीतपट के साथ संयुक्त होकर के वो द्रव द्रव्य पीतपट से विजातीय है वो द्रव द्रव्य क्या है यहाँ जल है पीतपट पृथ्वी हो गया उसे विजातीय हो गया <clears throat> तो रूप प्रतिबंधक जो द्रव द्रव्य है और वो विजातीय भी है उससे संयुक्त हो गया पीतपट होने से साध्य भी रहेगा तो अभी पक्ष में चलेंगे अत्यंत अग्नि संयोगी पीतिमा गुरुत्वाश्रय तो यहां भी हेतु रह जाएगा अत्यंत अग्नि संयोग सती अभी पूर्व रूप का पूर्व रूप से विजातीय रूप नहीं होता है अनधिकरण तो।, तो होने पर यहां भी साध्य रह जाएगा साध्य क्या है कहते पूर्व पूर्व रूपात् जैसे मान लीजिए कि दृष्टांत में दृष्टांत में दृष्टांत स्पष्ट है ना दृष्टांत में पूर्व रूप हो गया पीत रूप वो पट में है अत्यंत अग्नि संयोग करेंगे और वो पीतपट भी जल में है तो पूर्व रूप हो गया पीतर रूप पीत रूप से विजातीय रूप का अधिकरण अभी वो पट बन जाएगा तो बीजातीय रूप का अनधिकरण हुआ तो हेतु रहा दृष्टान्त में अभी पक्ष में चलेंगे पक्ष हो गया अत्यंत अग्नि संयोगी पीतिम गुरुत्वाश्रय पार्थिव अंश उसमें भी अभी आप अत्यंत अग्नि संयोग तो किए हैं किंतु अभी वहां भी पूर्व रूप पूर्वरूप हो गया अभी पीतिमा रूप उसका विजातीय रूप अभी हो जाता है तो नहीं होता है तो विजातीय पूर्व रूपात विजातीय रूप से जो भी रूप है उसका विजातीय रूप हुआ ही नहीं तो इसलिए विजातीय रूप का अनधिकरण पक्ष में भी रहा रहने से वहां भी कोई एक विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य के साथ संयोग हुआ है और वो द्रव द्रव्य कौन हो जाएगा कहेंगे वो विजातीय भी होना चाहिए आपका पक्ष हो गया पार्थिव जातीय उससे एक विजातीय होना चाहिए कहते विजातीय जलिय हो जाएगा कहते तो अत्यंत अनल संयोग करने से वो रहेगा नहीं और वहाँ आपका जल की प्रतीति भी नहीं है तो नहीं होने से कहते हैं वो बीजातीय द्रव द्रव्य जो होगा वो तेजस्व तो होगा तेजसत्व जाति जो बीजातीय तो जा कह रहे हैं वो तेजसत्व तो जाति इसके द्वारा सिद्ध हो रहा है अच्छा टीका में साध्य बीजातीय पदम साध्य में दिया बीजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य तो बीजातीय द्रव द्रव्य हुआ तो ये विजातीय पद क्यों दिए हैं कहते साध्य विजातीय पदम उद्देश्य सिद्धि अर्थम उद्देश्य हो गया तो ये जाति सिद्ध करना है तो ये विजातीय अर्थात विलक्षण जाति कौन है कहते तेजसत्व तो जाति अगर विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव्य अगर विजातीय पद नहीं देंगे वो साध्य मतलब वहाँ तो रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्त इतना ही आपका अर्थ आ जाएगा रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्त विजातीय पद नहीं भी देंगे अच्छा रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य अगर उस पदार्थ को घृत में डाल देंगे ऐसा तो कुछ करना करेंगे अभी आप अब जातीय पदों नहीं देंगे किंतु रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य से संयुक्त तो हुआ है वह सुवर्ण तो जो कि प्रीतिमा गुरुत्व का आश्रय है वो पार्थिव अंश है खुशिया विजातीय नहीं लेंगे तो अन्य कोई पार्थिव पदार्थ ले आएंगे और उसके साथ संयुक्त तो करेंगे अर्थात घृत मान लेंगे अर्थात वो जो पार्थिव अंश रहा सुवर्ण में उसको आप घृत में डाल करके रखेंगे और रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य के साथ संयुक्त हुआ अर्थात घृत जैसे आप कहते हो जाएगा डालते रहेंगे तो उससे क्या होगा ना आपका तेजसत्व सिद्ध नहीं होगा तो विजातीय अगर नहीं होगा आप अन्य कोई पार्थिव ले लेंगे तो लेकर के यह तेजसत्व सिद्ध नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि साध्य विजातीय पदम उद्देश्य सिद्ध उद्देश्य तेजसत्व जाति सिद्ध करना है उसके लिए दिया हेतु तो सत्यन्तम हेतु तो में सत्यंत हो गया अत्यंत अग्नि संयोग सत्य अपी अगर इसको नहीं देंगे पूर्व रूप विजातीय रूप अनधिकरण तुम अभी श्याम घट है उसमें अग्नि संयोग हुआ नहीं तो पूर्व रूप विजातीय रूप अनधिकरणत्व रहेगा नहीं रहेगा श्याम घट है अग्नि संयोग नहीं हुआ तो पूर्व रूप से विजातीय रूप क्यों आएगा तो वही रूप रहेगा तो अभी हेतु रह जाएगा पूर्व रूप विजातीय रूप अनधिकरणत्व रहेगा और वहाँ आपका साध्य मतलब तेजसत्व जाति आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं हेतु तो सत्यन्तम अग्नि संयोग रहते पूर्व रूप विजातीय रूप अनाधारे घटे व्यविचार वाराणा अग्नि संयोग रहते जहाँ अग्नि संयोग नहीं हुआ श्याम घट है पूर्व रूप से विजातीय रूप वहाँ बना नहीं तो वो घट में व्यविचार हो जाएगा यह हेतु रहेगा असाध्य नहीं रहा अत्र हेतु तो पृथ्वीत्व देयम हेतु में पृथ्वीत्वे सती अत्यंत अग्नि संयोगे सती अभी देना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा जल का परमाणु अत्यंत अग्नि संयोग करने पर भी उसका रूप जल का परमाणु परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें हेतु रह जाएगा अत्र हेतु तो पृथ्वीत्व देय तेना जल परमाणु न विचार अगर पृथ्वी ते नहीं देंगे तो अत्यंत अग्नि संयोग सत्य भी पूर्व रूप विजातीय रूप नधिकरणत्वम ये जल परमाणु में भी जितना भी अग्नि संयोग करे उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा जल परमाणु का नहीं होगा हेतु रह जाएगा साध्य नहीं रहेगा तब तो वे विचार हो जाएगा और यथा कथनचित अच्छा और एक देखिए ओंक शंकरचार्य केशव बाधरायण शुप्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः नीतिमूर्ति देहाय व्यूम मूर्ते नमः te sham te sham te sham te beleza